ईशावासी उपनिषद सदगुरु के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक 16 कार्य ब्रह्म एवं अव्यक्त ब्रह्म। अन्य संभवाद अन्न दसवा इति शुश्रु धीरा चीरे कार्य कार्यब्रह्म अर्थात संभूति की उपासना से और ही फल बताया गया है तथा अव्यक्त ब्रह्म या असंभूति की उपासना से और ही फल बताया गया है ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी उपनिषद ब्रह्म के दो रूपों की बात करते हैं रूप ही दो हैं तत्व तो एक है या और भी ठीक होगा कहना कि जानने वाले दो तरह के हैं तत्व तो एक है एक तो ब्रह्म का अव्यक्त अनमैनिफेस्ट कारण रूप दिकाजल और एक ब्रह्म का कार्य रूप द मैनिफेस्ट प्रगट व्यक्त कार्य रूप बीज है कारण वृक्ष है कार्य बीज में छिपा है सब वृक्ष में सब प्रगट हो गया एक तो बीज ब्रह्म है जो हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता कहीं भी हमें जो दिखाई पड़ेगा वो बीज ब्रह्म नहीं है वो वृक्ष ब्रह्म है वो व्यक्त ब्रह्म है जो प्रकट हो गया है वो हमें दिखाई पड़ता है जो अप्रकट है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है इस प्रगट ब्रह्म की भी प्रार्थना और पूजा हो सकती इस प्रगट ब्रह्म की पूजा इस प्रगट ब्रह्म की उपासना बहुत रूपों में हो सकती है यहां जो अभिप्राय है वो दो अर्थों में उपनिषद जब कहे गए तब देवताओं की भारी उपासना प्रचलित थी देवता शब्द को ठीक से समझ लेना चाहिए देवता ब्रह्म के कार्य रूप का शुद्धतम अभिव्यक्ति है शुद्धतम पत्थर भी उसी की अभिव्यक्ति है दिव्य हम उसे कहते हैं जो प्रगट होते हुए भी जिसमें अप्रगट झलकता हो जिन्हें हम अवतार कहें तीर्थंकर कहें ईश्वर पुत्र कहें जीसस हो मोहम्मद हो महावीर हो कृष्ण हो राम हो ये व्यक्ति जैसे दिल्ली पर खड़े बीच के द्वार पर प्रगट दरवाजे के बाहर से हमें दिखाई पड़ते हैं सामने का चेहरा उनका साफ है ठीक हमारे जैसा है फिर भी ठीक हमारे जैसा नहीं है कुछ अप्रगट की झाई कुछ उस बीज ब्रह्म की झाई भी उनमें दिखाई पड़ती है उनके सारे प्रगट व्यवहार में से कहीं कहीं अप्रगट भी झलक जाता है और ध्वनि दे जाता है ऐसी समस्त चेतनाएं दिव्य है दिव्य का अर्थ हुआ प्रगट है और अप्रगट की भी झलक देते हैं उपनिषद कहते हैं इनकी पूजा और प्रार्थना इनकी अर्चना का भी फल है क्योंकि एक कदम प्रगट से अतीत उनमें कुछ है जो उन्हें बहुत गौर से देखेगा उसके लिए प्रगट रूप मिट जाएगा और अप्रगट रूप रह जाएगा इसलिए एक अर्चन सदा हुई राम अगर खड़े हैं तो राम के भक्त को राम आदमी नहीं दिखाई पड़ते राम का भक्त अब के साथ इतना तादात्म बांध लेता है कि प्रगट खो जाता है राम की रूपरेखा खो जाती ब्रह्म ही रह जाता है इसलिए राम का भक्त जब जब राम राम कह रहा है तो वो दशरथ के बेटे राम से उसका कोई लेना देना नहीं जब वो राम कह रहा है तो उसका दशरथ के बेटे से कोई प्रयोजन ही नहीं है कोई संबंध ही नहीं वो तो बीज ब्रह्म की ही बात कर रहा है लेकिन जो राम का भक्त नहीं है उसको राम में वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता जो अप्रगट है वो बीज ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता वो जो प्रगट है शरीर जिसने लिया वही दिखाई पड़ता दशरथ का बेटा दिखाई पड़ता है सीता का पति दिखाई पड़ता है रावण का दुश्मन दिखाई पड़ता है किसी का मित्र किसी का लेकिन जो दिखाई पड़ता है वो प्रकट और इसलिए जब राम का भक्त राम की बात कर रहा है और राम का जो भक्त नहीं है वो बात कर रहा है तो वो दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं उनमें कहीं तालमेल नहीं हो पाता उनका कहीं कोई संवाद नहीं हो सकता वो समझ के ही बाहर हैं एक दूसरे के क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं वही अचीब है वो अलग ही बातें कर रहे हैं वो अलग हिस्सों की बातें कर रहे हैं उपनिषद का ये सूत्र कहता है कि ब्रह्म का वो जो जो प्रकट रूप है कार्य रूप है जहां उसके कारण रूप की भी कहीं झलक मिलती है उसकी उसकी उपासना उसके निकट होने के भी अपने परिणाम अपने फल है। वे फल सुखद होंगे कहना चाहिए वे फल स्वर्ग जैसे होंगे वे बड़ी शांतिदाई होंगे वे बड़े प्रीतिकर होंगे लेकिन मुक्तिदाई नहीं होंगे इसलिए हमने तीन शब्दों का प्रयोग किया है एक शब्द है नरक, एक शब्द है स्वर्ग और एक और शब्द है मोक्ष देवताओं की दिव्य चेतनाओं की निकटता से ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता स्वर्ग की मनोदशा तक सुख तक मुक्ति तक नहीं आनंद तक नहीं क्या फर्क है सुख कितना ही गहरा हो खो जाएगा सुख कितना ही लंबा हो अंत आ जाएगा और जहां अंत आएगा वहीं नरक शुरू हो जाएगा वहीं दुख शुरू हो जाएगा मोक्ष शुरू होता है अंत नहीं स्वर्ग शुरू होता है अंत होता है नरक शुरू नहीं होता सिर्फ अंत होता है इसे फिर दोहरा दूं तो ख्याल में आ जाए नर्क की कोई बिगनिंग नहीं है नर्क का कोई प्रारंभ नहीं नर्क है प्रारंभ रहित दुख है प्रारंभ रहित सुख है नहीं प्रारंभ हो सकता है नर्क का कोई प्रारंभ नहीं है अंत हो सकता है स्वर्ग का प्रारंभ है और अंत भी है शुरू भी होगा अंत भी हो जाए मोक्ष का प्रारंभ है अंत नहीं है शुरू होगा फिर अंत नहीं होगा कार्य रूप ब्रह्म प्रगट रूप ब्रह्म अभिव्यक्त ब्रह्म जहां जहां दिव्यता झलकी है वहां वहां उसकी पूजा और प्रार्थना से ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है सुख तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए सुख के कामी देवताओं की पूजा में रथ होते मुक्ति bon के कामी देवताओं की पूजा में रथ नहीं होते मुक्ति के कामी देवताओं से पीठ फेर लेते मुक्ति के कामी सुख की मांग नहीं करते क्योंकि सुख कभी भी मुक्ति नहीं बन सकता बंधन ही रहेगा सुखद होगा पर बंधन ही रहेगा जो मुक्ति के कामी हैं जो चाहते हैं कि सर्व अर्थों में परम स्वतंत्रता उपलब्ध हो जाए परम आनंद मिले जिसका फिर कोई अंत ना हो अमृत मिले जिसकी फिर कोई सीमा ना हो जहां से फिर कोई लौटना ना हो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसके आगे फिर कोई खोजना ना हो जिसके आगे कोई यात्रा ना बचे ऐसी जिनकी अभीपसा है उन्हें तो बीज ब्रह्म की खोज करनी पड़े उन्हें व्यक्त ब्रह्म की नहीं उन्हें अव्यक्त ब्रह्म की खोज करनी पड़े और अव्यक्त ब्रह्म की साधना से ही वे मुक्त परम मोक्ष को उपलब्ध हो पाते हैं दोनों के परिणाम हैं उपनिषद की एक खूबी है उपनिषद को इंकार किसी बात से नहीं स्पष्टीकरण इंकार नहीं है कि देवताओं की पूजा कोई ना कर उपनिषद कहेंगे कि किसी को देवता की पूजा करनी हो वो करे लेकिन जानता हुआ करे कि सुख से आगे ये यात्रा नहीं है और पीछे सूत्र में कहा है ऐसा हमने उनसे सुना है जिन्होंने जाना इसमें एक बात ख्याल ले लेनी चाहिए जानने को सदा अनंत है और मैं कितना ही जान दूं कितना ही फिर भी वो पूरा नहीं मैं कितना ही जान लूं फिर भी वो पूरा नहीं ऐसा समझें कि सागर है बड़ा मैं किनारे से उतर जाता हूं सागर में उतर गया पूरा डूब गया पूरा फिर भी पूरे सागर को मैंने नहीं जाना सागर ने भला पूरा मुझे जान लिया हो मैंने पूरे सागर को नहीं जाना और भी किनारे हैं अनंत और अनंत हैं यात्री और अनंत तीर्थों से उतरेंगे अनंत लोग वे भी जानेंगे तो मेरा जानना और उनका जानना जितने बड़े व्यापकता माने पर सामूहिक हो जाए जितना इकट्ठा हो जाए उतना ही शुभ इसलिए उपनिषद के ऋषि निरंतर ही जो उन्होंने जाना है उसे पुल्ड अप कर देंगे उसे वो जो अनंत जाना गया है सदा उसके साथ इकट्ठा कर देंगे वो कहेंगे ऐसा हमने सुना उनसे जो जानते हैं अपना भी जो अल्प है छोटा सा उसकी क्या बात करनी जो जाना गया है वो अनंत अनंत लोगों ने अनंत अनंत जाना अपना भी छोटा सा अल्प है उसे भी उसी में डाल दिया है उसकी क्या बात करनी उसकी बात करते भी लजाते हैं, उसकी बात की उसकी बात भी नहीं उठाते ऐसे ही जैसे खुद कुछ भी ना जाना हो इसी भाव से कह देते हैं कि सुना है उनसे जिन्होंने जाना है अनंत अनंत लोक अनंत अनंत चेतनाएं जानी है परमात्मा को और निश्चित ही अलग अलग तीर्थों से तीर्थ का अर्थ होता है घाट इसलिए जैन अपने जगाने वालों को तीर्थंकर कहते हैं तीर्थंकर का मतलब होता घाट बनाने वाला जो एक घाट बनाता है और वहां से नाम नावें छोड़ देता है पर अनंत तीर्थ हैं क्योंकि ये सागर अनंत है अनंत तीर्थंकर हैं क्योंकि ये सागर आनंद है सबका हमें कभी पता भी नहीं अगर हम पीछे लौटते भी हैं तो वेद के पहले के ऋषियों का हमें कोई भी पता नहीं है उल्लेख सिर्फ वेद के ऋषियों के बात का है ऐसा नहीं कि वेद के ऋषियों के पहले जाना नहीं गया होगा क्योंकि वेद के ऋषि तो बार बार कहते हैं कि हमने सुना उनसे जिन्होंने जाना उपनिषद हमारे पास पुरानी से पुरानी संपदा है जानने वालों की लेकिन उपनिषित कहते हैं हमने सुना उनसे जिन्होंने जाना वह इस बात की खबर देते हैं कि सत्य सदा नादि से जाना जाता रहा है इतने लोगों ने जाना है इतना ज्यादा जाना है इतने रूपों में जाना है कि मैं अपने छोटे से रूप की क्या बात करूं पुलडप कर देता हूं उसी में जोड़ देता हूं कह देता हूं कि भाई जो जानने वालों ने कहा है मैं कह रहा हूं इसमें एक बात और ध्यान रख लेनी जरूरी है कि पुराने सारे सारे जानने वालों को मौलिकता का आग्रह नहीं था ओरिजिनल होने का कोई आग्रह नहीं था कोई भी ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वो मौलिक सत्य है वो मैं ही कह रहा हूं पहली दफे और किसी ने नहीं कहा आज के युग में बड़ा फर्क पड़ा है आज प्रत्येक ये दावा करना चाहता है कि वो जो कह रहा है वही कह रहा है किसी ने नहीं कहा मौलिक ओरिजिनल क्या बात है क्या ये बात है कि पुराने लोग मौलिक नहीं थे आज के लोग मौलिक हैं नहीं मामला बिल्कुल उल्टा है पुराने लोग अपनी मौलिकता के प्रति इतने असंदिग्ध आश्वस्त थे कि उसकी घोषणा की कोई जरूरत न थी नए आदमी अपनी मौलिकता के प्रति इतने संदिग्ध थे इतने अनाश्वस्त थे कि उसकी बिना घोषणा किए नहीं रह सकते नए आदमियों को सदा डर है कि कोई यह न कह दे कि इसे तो पहले भी लोग जान चुके हैं तुम क्या कुछ नया जान रहे हो पर यह डर इस बात का सूचक है कि मौलिक का पता नहीं है असल में मौलिक का मतलब नया नहीं होता मौलिक का मतलब होता है मूल से ओरिजिनल का मतलब मर्डन नहीं होता ओरिजिनल का मतलब होता है ओरिजिनल फ्रॉम द ओरिजिन मूल को जिसने जाना वही मौलिक है मूल को बहुत लोग जान चुके इसलिए मौलिक का अर्थ नया नहीं होता मौलिक का अर्थ होता है जड़ को जिसने जाना मूल को जिसने जाना लेकिन आज नए का बड़ा आग्रह है सारी तरफ कि जो मैं कह रहा हूं वो नया है क्योंकि डर इस बात का है कि अगर और सबने भी जाना है तो फिर मेरी विशेषता ना रही लेकिन मजे की बात यह है कि विशेषता इस जगत में एक ही सिर्फ एक मुझे याद आता है, एक फकीर जेकब बोहमे ने एक छोटा सा वचन कहा है टू बी मोस्ट ऑर्डिनरी इज द ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस कहा है कि बिल्कुल साधारण होने से बड़ी और कोई असाधारणता नहीं ये बड़े असाधारण लोग हैं जो कहते हैं ये नहीं कहते कि मैं जानता हूं कहते हैं कि जिन्होंने जाना उनसे हमने सुना है ये बड़े असाधारण लोग हैं मोस्ट एक्स्ट्रा क्योंकि इतने ऑर्डिनरी होने को राजी है असल में जिसे थोड़ा सा भी ख्याल है कि मैं असाधारण हूं वो साधारण आदमी क्योंकि सभी साधारण आदमियों को ये ख्याल है साधारण से साधारण आदमी को ये ख्याल है कि मैं असाधारण हूं सभी को ये ख्याल है ये बहुत कॉमन बहुत साधारण धारणा है हर एक की यही है कि मैं असाधारण हूं तो फिर असाधारण किसको हम कहें उसी को कहेंगे जिसे पता ही नहीं कि मैं असाधारण हूं जो इतना साधारण है असाधारण है असाधारण है ये वक्तव्य जिन्होंने इतना जाना और इतना गहरा जाना उस तरह के लोग ऐसा कहें कि हमने सुना है शून्य की भांति रहे होंगी दावेदार नहीं कोई दावा नहीं न सत्य का न पथ का कोई दावा नहीं दावा ही नहीं इतने जो गैर दावेदार हैं उनकी बात में वचन है इसलिए बार बार ऐसा वे दोहराते चले जाएंगे बार बार इसे जोड़ते चले जाएंगे हर सूत्र में सुना जो जानते हैं उनसे जाना है ये अपने को पहुंच डालने की मिटा डालने की अपने को अनुपस्थित कर देने की स्वयं के बिल्कुल ना हो जाने की यह जो मनोदशा है यह गहरी से गहरी और जीवन के मूल स्रोतों से संबंधित मनातीत भावातीत ट्रांसेंडेंटल है आज के लिए इतना सांझ फिर हम बात करें और अभी तो चलें मूल की तरफ चलें भावातीत दो तीन बातें आपको ध्यान के संबंध में कह दूं जो मेरे ख्याल में आई है 90 प्रतिशत मित्र इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं लेकिन 10 प्रतिशत के प्रति दया आती आप दयनीय ना रहे 10 प्रतिशत में न रहे दूसरी बात दोपहर के ध्यान में कुछ कम लोग दिखाई पड़ते हैं वो शायद यहां वहां घूमने चले जाते होंगे सस्ते में कीमती चीजों को मत खोएं दोपहर के ध्यान के लिए एक बात और कुछ लोग आंख पर बिना पट्टियां बांधे बैठ जाते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होगा एक भी व्यक्ति आंख पर बिना पट्टी बांधे न बैठे दूसरी बात जब दोपहर के ध्यान में है तब अपनी ही चिंता में लगे दूसरे की फिक्र ना लें जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें दूसरों की फिक्र शुरू हो जाएगी क्योंकि वह खाली बैठे हैं वो बेकार है बेकार न बैठे आनंदित हो नाचें, प्रसन्न हो कल मैं प्रसन्न हुआ कल बहुत हल्का पन था जैसे बच्चों जैसे हो गए एक वृद्ध जन भी बच्चों जैसी आवाज लगा रहे बहुत भला था बहुत इनोसेंट था कह रहे थे माँ माँ माँ ये चोट, छोटा बच्चा जैसे हल्का हो जाए प्रसन्नता थी चीयरफुलनेस थी वो बढ़ती जानी चाहिए जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा वो बढ़ेगी बुढ़ा आदमी बच्चा हो जाए तो ध्यान को उपलब्ध हो गए तो दोपहर के ध्यान के लिए ये सुबह के ध्यान से मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं बिल्कुल ठीक चल रहा है रात के ध्यान के लिए एक बात कह दूं आपको कल दो तीन मित्र जो व्यवस्था के लिए रहते हैं वो काफी हैं बाकी जो व्यवस्था पाग ऊपर चढ़ गए उन्होंने बहुत अव्यवस्था पैदा की और अपने तरफ से सेल्फ अपॉइंटमेंट कोई ना करे आप यहां ध्यान करने आए व्यवस्था करने नहीं असल में जो बेकार बैठे रहते हैं उनको मौका मिल गया उन्होंने सोचा चलो व्यवस्था करें नहीं मंच पर कोई इस तरह नहीं चल सकेगा जो दो तीन मित्र व्यवस्था कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाकी आपको नहीं करनी कल पीछे वाले मंच के लोगों के लिए मेरे मन में बड़ी पीड़ा रही वो ध्यान ठीक से नहीं कर पाए उनको लोगों ने बांधा थी कोई फिक्र नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे ऊपर गिर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जो ध्यान कर रहे हैं वो बेहोश नहीं है वो खुद होश में वो कोई गिर जाने वाले नहीं है कोई वो मुझे मेरे ऊपर हमला कर देंगे इसकी ख्याल मत करिए वो खुद होश में है उनका उनका मुझसे प्रेम उतना तो ही जितना व्यवस्थापकों का इसलिए उसकी कोई चिंता मत करिए उनको बहुत रोका उनको मैं, मैं दिखाई भी नहीं पड़ा उनको जब मैं दिखाई नहीं पड़ा तो तो उपद्रव हो गया क्योंकि वो तो ध्यान ही पूरा मेरे दिखाई पड़ने का है तो आज रात के लिए मेरा ख्याल है कि नीचे हाल में सारे खड़े हुए साधक रहेंगे बैठने वाले लोग पीछे बैठ जाएंगे इसलिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी कल एक और गलती हुई कि कल बाहर के लोग फिर रात प्रवेश कर गए उससे बड़ी बाधा पड़ती है उससे पूरा का पूरा जो ट्यूनिंग पैदा हो सकती है वो नहीं पैदा हो पाती एक आदमी भी गलत अगर हाल के भीतर है तो वो गलत तरह की तरंगें पैदा करता है इसलिए एक भी आदमी को प्रवेश नहीं और जो लोग यहां कैंप में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें की सिर्फ सुनना है और ध्यान नहीं करना है वो सुनने के बाद फौरन रात हाल के बाहर हो जाए उनकी बड़ी कृपा होगी वो नुकसान न पहुंचाए एक आदमी नहीं चाहिए भीतर हमें जो दर्शक की तरह है। उससे भारी बाधा पड़ती वो गैप बन जाता है जब इतनी चेतनाएं इतने भाव से भरती हैं तो सारा वायुमंडल तरंगित हो जाता है उसमें अगर एक आदमी बीच में ऐसा खड़ा है जो तरंगित नहीं है तो वह डिस्कंटिन्यूटी पैदा कर देता है वह उतना हिस्सा तोड़ देता है उतने हिस्से में वर्षा नहीं हो पा रही और उसकी उसकी वजह से जो तरंगें आर पार फैल के दूसरों तक पहुंचती वो भी नहीं पहुंच पाती इसलिए रात के ध्यान में मैं अभी प्रसन्न नहीं हूं रात का ध्यान सर्वाधिक कीमती है और ये दो ध्यान उसकी तैयारी के लिए हैं कि इन दो ध्यान में आप तैयार हो जाएं और रात को विस्फोट हो सके तो उस विस्फोट में बाधा पड़ रही अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया परसों यहां लोग आ गए उनकी वजह से ठीक नहीं हो पाया सिर्फ उसके पहले थोड़ा ठीक हुआ कल हाल में बहुत परिणाम हो सकते थे लेकिन कुछ लोग ऊपर चढ़ गए और व्यवस्था करने लगे जो दो तीन मित्र व्यवस्था करते हैं उनको रोका रखा है इसीलिए वो व्यवस्था करेंगे आप व्यवस्था के लिए नहीं आए और मेरी फिक्र छोड़ें अपनी फिक्र करें मैं तो मेरा शरीर एक आदमी को भी ध्यान हो जाए और उसमें छूट जाए तो भी समझता हूं कि पर्याप्त उसमें कोई हर जाए इसलिए उसकी चिंता छोड़ दें चले अपने ध्यान के लिए दूर दूर फैल जाए जितने दूर फैल सकें उतने दूर फैल जाए पास पास न रहें, कुछ लोग कहने पर भी पास पास रह जाते हैं पीछे उनको तकलीफ होती है, पीछे कोई ऊपर गिर जाता।, जाता है फिर आपका ध्यान टूट जाता है फिर गड़बड़ हो जाती है। अपनी जगह बना लें नाच सकें कूद सकें और इतने आनंद से नाचें नाचने को कामना बनाए आनंद बनाए दूर हटें पास पास न बैठे ये इतने पास आप बैठे मैं इतना कहता हूं फिर भी आपकी समझ में नहीं पड़ती बात दूर हटें, दूर हट जाएं, पास ना बैठे दूर दूर फैल जाएं, ठीक आंख पे पट्टियां बांध लें आंख पे पट्टियां बांध लें दोनों हाथ जोड़ के संकल्प कर लें हाथ जोड़ लें प्रभु के चरणों में सिर झुका दें पूरे भाव से संकल्प करने में प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा शुरू करें दस मिनट तूफान की तरह श्वास लें आनंद से आनंद से जोर से पूरी शक्ति को जगा लें चोट करें श्वास की चोट करें आनंद से आनंद से जोर से पूरी शक्ति से आनंद मग्न जोर से श्वास लें आनंद से जोर से जोर से जोर से जोर से नाचे जोर से स्वास लें आनंद से इलाब मिनट बचे हैं जोर से आनंद से भूलें अपने को छोड़ें अपने को आनंद से जोर से श्वास लें श्वास लें श्वास लें शक्ति लगाए फिर हम दूसरे चरण में चलेंगे तूफान उठा दें श्वास ही श्वास स्वार्थ। आनंद से दो मिनट बचे हैं आनंद से श्वास लें आनंदित हों woah से आनंद से जोर से श्वास ही श्वास रह जाए श्वास ही श्वास रह जाए एक दो तीन पूरी शक्ति लगा दें एक मिनट के लिए तूफान लगा दें तूफान उठा दें अब दूसरे चरण में प्रवेश करें नाचें आनंदित हों चिल्लाएं हंसे रोएं। दूसरे चरण में प्रवेश करें नाचें आनंदित हों दस मिनट के लिए आनंद से नाचें चिल्लाएं पागल हो जाएं पांच मिनट बचे हैं बिल्कुल पागल हो जाएं बचे हैं पूरी शक्ति लगाए जोर से जोर से आनंद से नाचें चिल्लाएं, मगन हो जाएं, मगन हो जाएं, बिल्कुल मगन हो जाएं, नाचें पूरी शक्ति लगाएं, जोर से आनंद से नाचें नाचें आनंद से नाचें आनंद से दो मिनट बचे हैं बिल्कुल पागल हो जाए मस्ती से मस्ती में पागल हो जाए मस्त हो जाए नाचें आनंदित हो एक मिनट बचा है पूरी शक्ति लगाएं एक मस्त हो जाए चिल्लाए दो तीन बिल्कुल पागल हो जाएं, फिर हम दूसरी से चरण में प्रवेश करें पागल हो जाएं, एक मिनट के लिए बिल्कुल पागल हो जाएं। अब तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचते रहें आनंद से पूनते रहें पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ दस मिनट के लिए पूछें मैं कौन हूं नाचें आनंदित हों, पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं आनंद से आनंद से नाचे पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं कौन हूँ मैं कौन हूँ आनंद से जोर से आनंद से मस्त हो जाएं नाचें पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ आनंदित हूं पूछे पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं मैं कौन हूं से भर जाए मस्त हो जाएं, दीवाने हो जाएं, पागल हो जाएं, पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं नाचें चार मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगा दें बिल्कुल जोर से मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ डोले नाचे चिल्लाएं पूछे मैं कौन हूँ आनंद से हैं, पूरी ताकत लगाएं फिर हम विश्राम में जाएंगे मैं कौन हूं मैं कौन हूं जोर से आनंद से मस्ती से भर जाएं नाचें चिल्लाएं पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं